देवी भागवत नवम देवी षी के ध्यान पूजन एवं सूत्र तथा विशद महिमा का वर्णन नारद जी ने कहा प्रभो भगवती मंगल चंडिका तथा देवी मनसा ये देवियां मूल प्रकृति की कला मानी गई हैं मैं अब इनके प्रागट्य का प्रसंग तत्वपूर्वक सुनना चाहता हूँ भगवान नारायण कहते हैं मुने मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण ये ष्ठी देवी कहलाती हैं। बालकों की ये अधिष्ठात्री देवी हैं। इन्हें विष्णु माया और बालदा भी कहा जाता है मातृकाओं में देवसेना नाम से ये प्रसिद्ध है उत्तम व्रत का पालन करने वाली इन सातवीं देवी को स्वामी कार्तिकेय की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त है वे प्राणों से भी बढ़कर इनसे प्रेम करते हैं बालकों को दीर्घायु बनाना तथा उनका भरण पोषण एवं रक्षण करना इनका स्वाभाविक गुण है यह सिद्ध योगनी देवी अपने योग के प्रभाव से बच्चों के पास सदा विराजमान रहती हैं है ब्रह्मन इनके पूजा विधि के साथ ही यह एक उत्तम इतिहास भी सुनो पुत्र प्रदान करने वाला यह परम सुखदात्री उपाख्यान धर्मदेव के मुख से मैंने सुना है प्रियव्रत नाम के एक राजा हो चुके हैं उनके पिता का नाम था स्वयंभु मनु योगराज होने के कारण विवाह करना नहीं चाहते थे तपस्या में उनकी विशेष रुचि थी परंतु जी तो प्रयत्न के सेवादी कोई संतान नहीं हो सकी तब कश्यप जी ने उनसे पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया राजा की प्रेसी भार्य का नाम मालिनी था मुनि ने उन्हें चरु प्रदान किया चरु भक्षण करने के पश्चात रानी मालिनी भगवती हो गई तत्प्रचारण के समान प्रतिभा वाले एक कुमार की उत्पत्ति हुई परंतु संपूर्ण अंगों से संपन्न वह कुमार मरा हुआ था उसकी आलट चुकी थी उसे देखकर समस्त नारियां तथा बांधवों की स्त्रियां भी रो पड़ी पुत्र के असह्य शोक के कारण माता को मूर्छा आ गई मुने राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को लेकर स्मशान में गए उस एकांत भूमि में पुत्र को छाती से चिपकाकर आंखों से आंसुओं की धारा बहाने लगे इतने में उन्हें वहां एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा। स्फटिक मणि के समान चमकने वाला वह वा विमान अमूल्य रत्नों से बना था तेज से जगमगाते हुए उस विमान की रेशमी वस्त्रों से अनुपम शोभा हो रही थी अनेक प्रकार के अद्भुत चित्रों से वह विभूषित था पुष्पों की माला से वह सुसज्जित था उसी पर बैठी हुई मन को मुक्त कर देने वाली एक परम सुंदरी देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा श्वेत चंपा के फूल के समान उनका उज्जवल से पाने वाली वे देवी मुस्कुरा रही थी उनके मुख पर प्रसन्नता छाई थी रत्न में भूषण उनकी छवि बढ़ाए हुए थे योगशास्त्र में पारंगत वे देवी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आतुर थी ऐसा जान पड़ता था वे मानो मूर्तिमती कृपा ही हों उन्हें सामने विराजमान देखकर राजा ने बालकों को बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े आदर के साथ उनकी पूजा और स्तुति की नारद उस समय स्कंद की प्रिया देवी ष्ठी अपने तेज से दे थी उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमचमा रहा था उन्हें प्रसन्न देख राजा ने पूछा राजा प्रिय ने पूछा सुशोभने कांते सुब्रते वरारोहे तुम कौन हो तुम्हारे पतिदेव कौन है और तुम किसकी कन्या हो तुम स्त्रियों में धन्यवाद एवं आदर की पात्रा हो नारद जगत को मंगल प्रदान करने में प्रवीण तथा देवताओं के रण में सहायता पहुँचाने वाली वे भगवती देवसेना थी पूर्व समय में देवता दैत्यों से ग्रस्त हो चुके थे इन देवी ने स्वयं सेना बनकर देवताओं का पक्ष ले युद्ध किया था इनकी कृपा से देवता विजय हो गए थे अतः इनका नाम देवसेना पड़ गया महाराज प्रिय की बात सुनकर ये उनके कहन, उनसे कहने लगी भगवती देवसेना ने कहा राजन मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूं जगत प्रशासन करने वाली मुझ देवी का नाम देवसेना है विधाता ने मुझे उत्पन्न करके स्वामी कार्तिकेय को सौंप दिया है मैं संपूर्ण मात्रिकाओं में प्रसिद्ध हूँ स्कंध की पतिव्रता भार्या होने का गौरव मुझे प्राप्त है भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण विश्व में देवी षष्ठी के नाम से भी मेरी प्रसिद्धि है